राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम जगदीश चंद्र बोस नवंबर अट्ठारह को भगवान चंद्र बोस के घर एक पुत्र का जन्म हुआ उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा जगदीश चंद्र भगवान चंद्र बोस डिप्टी कलेक्टर थे एक ऊंचे सरकारी अफसर लेकिन अपने बेटे को उन्होंने अपने गांव की पाठशाला में पढ़ाया भगवान चंद्र बोस की पत्नी बड़ी धार्मिक महिला थी पेड़ पौधों के प्रति भी उनके मन में बड़ी करुणा थी मुझे पत्ते तोड़ने से रोकती क्यों जगदीश बेटे पौधों में प्राण होते हैं उन्हें दर्द होता है जैसे तुम्हें होता है ना? पौधों में प्राण होते हैं, तो वो बोलते क्यों नहीं? बोलते हैं बेटे पौधे भी बोलते हैं बस हम उन्हें सुन नहीं पाते पौधे भी तुम्हारी तरह हसते हैं, रोते है उन्हें दर्द होता है दुख और खुशी भी होती है माँ मैं तो पौधों के आंसू नहीं देख पाता देखोगे बेटा किसी दिन तुम पौधों के आंसू और हंसी सब देख सकोगे पिता भगवान चंद्र बोस की वैज्ञानिक दृष्टि और मां के मन की करुणा के बीच पलते बढ़ते जगदीश ने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी की 1880 में वो इंग्लैंड गए वहां उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की लेकिन शवों की चीरफाड़ उन्हें पसंद नहीं आई एक साल बाद ही उन्होंने प्रकृति विज्ञान की पढ़ाई शुरू कर दी 1885 में वो लंदन विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री लेकर भारत लौटे उन्हें कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया एक दिन वेल मिस्टर बोस तुमको कुछ और पूछने को मांगता सर मैं कुछ पूछना नहीं कहना चाहता वेल वेल कहिए। मैंने पाया कि मेरी तनख्वाह मेरे यूरोपियन सहकर्मियों से बहुत कम है मिस्टर बॉस, दिस इज गवर्नमेंट पॉलिसी सरकारी नीति होता Don't ट्वेंटी नो इंडियन प्रोफेसर को ब्रिटिश या यूरोपियन लोगो की तनख्वा का टू थर्ड ओनली तिहाई मिलने को सकता और अभी तो, तो तुम टेम्परे होता तुम्हारा तो तनख्वा उससे बस आधा होने को सकता you understand? लेकिन सर मैं छात्रों को उतनी ही अच्छी तरह पढ़ाता हूँ जितनी अच्छी तरह से बाकी प्रोफेसर पढ़ाते हैं ऐसे में मेरा विश्वास है कि मुझे भी पूरी तनख्वाह पाने का हक हाँ है मुझे भी बाकी प्रोफेसर जितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए वेल मिस्टर इफ यू डोंट गेट दैट अगर तुमको पूरा तनख्वाह नहीं मिलेगा तो तुम क्या करेगा विरोध विरोध इट मीन प्रोटेस्ट उठाओ मैं अपना काम पूरा करूंगा लेकिन तनख्वाह नहीं लूंगा व्हाट साल तक जगदीश चंद्र बोस बिना तनख्वा पढ़ाते रहे आखिर प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें पूरी तनख्वाह देना मंजूर किया तीन साल की पूरी तनख्वाह उन्हें दे दी गई प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रयोगशाला नहीं थी बोस को अपनी निजी प्रयोगशाला बनवानी पड़ी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना शोध कार्य जारी रखा गाँव के स्कूल में उन्होंने जो बढ़ाई और लुहारी सीखी थी अब वो बड़ी काम आई कई बार जगदीश चंद्र अपने उपकरण स्वयं ही बना लेते उनके शोध निबंध वैज्ञानिक पत्रिकाओं में छपते रहते थे इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की पत्रिका में भी उनका लेख छपा उन दिनों ये बड़े सम्मान की बात थी अठारह में लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया जगदीश चंद्र के शोध के क्षेत्र थे विद्युत तरंगे और पौधों की संवेदनशीलता उन दिनों अंग्रेजी शासन भारतीयों की प्रतिभा को उत्साहित नहीं करता था फिर भी जगदीश चंद्र ने बेतार के यंत्र का कलकत्ता के टाउन हॉल में प्रदर्शन किया बंगाल के गवर्नर भी वहां उपस्थित थे अरे भाई हो गया, गया था? था? भाई भाई भाई ये तो जादू है जादू एकदम जादू वो साहब ने इस कमरे में बटन दबाकर दूसरे कमरे में विस्फोट कर दिया मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा ये सब विज्ञान का चमत्कार है बिजली की तरंगें कुछ भी कर सकती हैं अरे बोस कह रहे थे कि इन तरंगों से संदेश भी भेजे जा सकते अरे हाँ पहले देवता करते थे ना आकाशवाणी वैसे ही मजाक छोड़ो प्रोफेसर बोस की दुनिया को बदल डालेगी हाँ, भारत का यश दूर दूर तक फैलेगा लेकिन वैज्ञानिक समाज ने बोस के आविष्कार पर ध्यान नहीं दिया अठारह में इटली के इंजीनियर मार्कोनी ने बेतार के तार के आविष्कार को पेटेंट करवा लिया आज यह आविष्कार उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है लेकिन जगदीश चंद्र बोस अपने काम में लगे रहे उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म रेडियो तरंगें, यानी माइक्रोवेव उत्पन्न करने वाला एक यंत्र तैयार किया उनके द्वारा तैयार यंत्र वेव आज इलेक्ट्रॉनिक और आणविक उपकरणों का महत्वपूर्ण भाग है पेड़ पौधों की संवेदनशीलता मापने के लिए भी जगदीश चंद्र बोस ने कुछ उपकरण बनाए उनका बनाया क्रेस्कोग्राफ पौधों की सूक्ष्मतम वृद्धि को भी माप लेता है 10 मई 1901 को बोस ने लंदन रॉयल सोसाइटी में पौधों की संवेदनशीलता का वैज्ञानिक प्रमाण दिखाया well, रॉयल सोसाइटी के मेरे सम्माननीय साथियों एक स्वस्थ पौधा है hmm. यहाँ इस कागज पर ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये पौधे की धड़कन का ग्राफ है hmm? आप देख रहे हैं पौधे से जुड़े इस कलम से ये ग्राफ बन रहा है लुक oh. oh, ग्राफ तो कुछ स्वस्थ मनुष्य के दिल की धड़कन के ग्राफ जैसा है एकदम नियमित वेरी रेगुलर अब, अब मैं पौधे को जहरीले घोल से भरे इस बर्तन में रख रहा हूँ तो ठीक ठाक दिख रहा है प्रोफेसर बोस क्या साबित करना चाहता है तुम लुक ग्राफ तेजी से हिलकर ग्राफ बना रहा है वो गॉड पुअर थिंग गर्म ठहर गया नो साथियों पौधा मर गया है विश्व के प्रभाव से छटपटा पौधे की वेदना आप ग्राफ पर देख सकते हैं गॉड अमेजिंग ये तो हैरानी की बात है क्या हैरानी की बात मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि पौधे महसूस भी कर सकते हैं दिस बी अलाउड इस साथ निकल एक छापे नहीं जाने चाहिए भौतिकी का प्रयोग कर रही है पौधों पर प्रयोग का क्या मतलब क्यों नहीं नहीं रॉयल सोसाइटी मैं रॉयल सोसाइटी को चिट्ठी लिखूंगा जीवन है हाँ? uh, no, oh. shouldn't be allowed. Can't do उस युग के कई वैज्ञानिकों ने बोस के शोध का विरोध किया रॉयल सोसाइटी ने बोस से अपने शोध पत्र में परिवर्तन करने को कहा बोस ने मना कर दिया तो उनका शोध पत्र छापा नहीं गया बोस बिना घबराए अपने शोध करते रहे उन्होंने पौधों पर शराब और विष के प्रभाव के बारे में काफी शोध अध्ययन किया बाद में रॉयल सोसाइटी ने उनके लेख छापे उनका जो भाषण छापने से मना कर दिया था वो भी छापा 1920 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी चुना गया पौधों की संवेदनशीलता के बाद उन्होंने धातुओं की संवेदनशीलता की बात कही उन्होंने एक बहुत ही संवेदनशील उपकरण बनाया था जो रेडियो तरंगों का पता लगाता था उन्होंने पाया कि लंबे अरसे तक काम करने पर उपकरण की संवेदनशीलता कम हो जाती है जैसे थकने पर मनुष्यों की लेकिन कुछ समय आराम करने के बाद उपकरण की संवेदनशीलता लौट आती है आज कुछ उन्नत प्रयोगशालाएं पौधों की संवेदनशीलता धातुओं की स्मृति और पानी की स्मृति का अस्तित्व सिद्ध कर चुकी है बोस के जीवन काल में विज्ञान जगत जिसे स्वीकार करते झिझक रहा था वो सत्य आज स्पष्ट हो गया है 1917 में बोस ने अपनी कमाई के रुपए लगाकर कलकत्ता में बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की तेईस नवम्बर उन्नीस को भारतीय विज्ञान जगत के इस मनीषी की मृत्यु हो गई। जगदीश चंद्र बोस अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम आलेख मधु जोशी विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार नीरज शर्मा राम मैनी मंजू मैनी राजेश आहूजा सुरेंद्र कौशिक ममता गुप्ता और यमन कौशिक धन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग हरीश शर्मा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉ एलजी सुमित्रा